नमस्कार आप सुंदर रेडो मुद्वा नाइन्टी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आइए आज हमारे बीच में नेपाल मखवाना से खास अरुणा सिंह जी से बात करेंगे हम लोग तो आप सभी की तरफ से अरुणा सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद अरुणा सिंह जी ये बताइए सबसे पहले कि हम सभी लोग आपसे पहली बार मिल रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए आप आपकी पहचान अपने नाम और अपने परिवार के बारे में और जहाँ रहते हैं उस जगह के बारे में शुक्रिया मेरा नाम अरुणा सिंह है मैं अपने देश नेपाल से आई हूँ मेरा देश छोटा है लेकिन सुंदर सा है और मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ मैं एक संस्था है जे आई जो मकवानपुर हेटोडा लेडी जे सी मैं पास प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ और अभी वर्तमान में मैं नेपाल ब्यूटिशियन संघ मकवानपुर है उसमें मैं अभी वर्तमान में मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं अब जीने के लिए कुछ तो करना चाहिए वैसे मैं वर्कर भी हूँ और मैं अपना खुद का एक बिजनेस करती हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा का मेरा पार्ट्स का डीलर है उसी में मैं अपना वक़ करती हूँ और मेरे परिवार में मेरे पति हैं एक बेटा एक बेटी एक जवाई एक बहू है अच्छा और मैं आ, मेरी दिली ख्वाहिहिश है कि मैं अपने जन् नज़र से जो भी मेरे मेरे हृदय में जैसे कुछ भी कहीं भी कोई भी नकार नकारात्मक चीज़ होती है मैं उसमें मेरी अपने सोच से मेरे अपने पहुँच से कितना हो सकती है मैं सोशल वर्क में अपना समय दे दी हूँ और ब्यूटिशियन क्षेत्र से भी मैं अपने बहन लोग को समेटकर जैसे अभी हाल ही में नेपाल में जो आपको मालूम है बहुत बड़ा भूकंप भी गया था नहीं, नहीं। उसमें भी हम लोगों ने जितना हो सका अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपके परिवार में सभी लोग हैं पति है और आपके दो बेटा बेटी है और उनके भी बच्चे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आपने जो अपने परिवार के बारे में बताया और साथ ही साथ एज ए सोशल वर्कर एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए आप हमेशा जैसा हेल्प आप कर सकते हैं वो करते हैं और ख़ास नेपाल की जो ऐसा जो सिचुएशन आया था भूकंप हुआ तो उसमें भी आपने अपना योगदान दिया है तो आइए इस सिलसिले को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि नेपाल में इस तरह के ज्यादातर जो सोच रहता है लोगों का क्या भावनाओं को लेकर वो चलते हैं किसकी पूजा ज्यादा करते हैं नेपाल मेरा देश ऐसा है है तो मतलब सब जाति भाई के लोग वहाँ हैं लेकिन विशेष हम लोग हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते हम लोग सब भगवान की पूजा करते हैं लेकिन अब इस ओम शांति में जो हम लोग अभी कुछ देर से हम लोग का यहाँ एंट्री हुआ अच्छा। थोड़ा ज्ञान हम लोग को मिला कि भगवान क्या है आत्मा क्या है मैं आत्मा हूँ लेकिन हमारे मन में एक श्रद्धा हर धर्म के पड़ती है कोई ये नहीं कि ये मुसलमान है ये क्रिश्चन है ये हिंदू है हमारे देश में हर तरह की पूजा होती है बुद्धिस्ट भी बहुत हैं जैसे नेपाल तो एक बुद्धिस्ट ही है बुद्ध हमारा देश है ये भी आप लोग को मालूम ही होगा इसीलिए हमारे देश में प्रायतर ज्यादातर लोग अपने देश में मतलब हर तरह की भगवान की पूजा करते हैं विशेषकर मेरे नेपाल में पशुपतिनाथ शिवजी की पूजा भी ज्यादातर होती है।, है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया नेपाल में किस तरह की पूजा अर्चना होती है और ज्यादातर लोग वहाँ पर जो है पशुपतिनाथ जो मंदिर है उसकी पूजा अर्चना करते हैं और काफी बड़े धूमधाम से मेरे ख्याल से मेला भी लगता हो मेला भी लगता साल में एक बार होता है कि तो? नहीं नहीं ऐसा हाँ. है अब हमारे देश में जैसे यहाँ भी मद्राजी हैं बंगाली हैं अपने अपने धर्म के अपने अपने मेला लगता है वैसे ही हमारे देश में भी बहुत जनजाति है जैसे नेवार समुदाय है हम लोग जो हिंदू धर्म मतलब जो जो क्षेत्रीय ब्राह्मण हैं और जो तामांग बोलते हैं जो गुरुंग है मगर है उन लोग थारू भाई है वैसे ही अब जैसे हर जनजाति की अपनी अपनी अलग अलग तरह बहुत बड़ी मेला समय समय पर लगती है अच्छा अच्छा मैंने अभी भी अभी भी अभी भी <laughs> हमारे देश में नेपाल में जो तमांग भाती का होता है वो क्या बोलते हैं सोल तामांग को एक छुट्टा ही मेला किरे बौली बोलते, है बोलते हैं लोहसार लोहार चाड़ बोलते हैं अभी चल रहा है यानी पूरा बारह ही कुछ ना कुछ चलता हाँ, है रहता हाँ, ही रहता है। और शिव जी की पूजा अपने धर्म के अनुसार विशेष मुलाकात और अरुणा सिंह जी हमारे साथ हैं नेपाल से जुड़ हुई है और काफी अच्छी बातें हो रही है और आइए जैसे की सामाजिक परिवेश की बात हम लोग करें या खास महिलाओं की जो समुदाय है उसके किस तरह का काम आपने किया है पूर्व में उसके बारे में बताइए जैसे कि अब हर छ छे, हर क्षेत्र की महिलाएं वहाँ है जैसे अब हम लोगों को किसकी ज्यादा जरूरत है मतलब उन लोगों को जैसे वृद्धा आश्रम है वहाँ महिलाएं हैं जैसे आजकल तो जितना शिक्षित होते जा रहे हैं आदमी लोग उतना ही वृद्धा आश्रम ज्यादा खुल रहा है हर देश में ये बहुत दुख की बात है और मेरे देश में भी ऐसा ही हो रहा है इसीलिए अब जैसे वृद्ध वहाँ से वहाँ हमारे माता पिता रहते हैं वहाँ हम लोग जैसे अब किस चीज़ की जरूरत जैसे चा चावल दाल कपड़े लते और एक है मानव सेवा आश्रम अ, मेरे मकवानपुर में वहाँ एक अ, मेरे भाई जी हैं रामजी भाई जी वो भी एक अच्छी संस्था चला रहे हैं मतलब जो भी रोड में यहाँ से जो अर्धविक्छित लोग ज़्यादातर जो सड़क पे छोड़ देते हैं ज़्यादातर इधर से भी इंडिया से भी वो आदमी लोग, लोग, लोग वहाँ आते हैं अब भूले भटके उन लोग का एक संस्था है वहाँ भी वो लोग सब पकड़ के ले जाते हैं उनको नहाते धुलाते उसका मेडिटे म, दवा दवा उपचार कराते हैं वहीं रखते हैं वहीं खाना खिलाते हैं पिलाते हैं शिक्षा देते हैं वहाँ भी हम लोग का दिन है कुछ जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं उन लोगों जैसे जाड़े का समय स्वेटर शॉल अब जैसे कभी उन लोगों को मेडिसिन की जरूरत है वो भी हम लोग करते हैं और महिलाएं ही नहीं कि वहाँ बच्चे भी हैं छोटे छोटे जो जन्म देते हैं कोई कोई माँ बाप उसको रोड में छोड़ देते हैं ऐसे बच्चे भी हैं और लड़, मेरे पिताजी भी हैं भाई भाई लोग भी हैं भैया लोग भी हैं है, है। जैसे एक ब्यूटिशियन होने के नाते Uh, मेरा काम तो बाल काटना है ब्यूटिशन का काम बस मैं अपनी टीम को ले जाके वहाँ uh, सब लोगों का मैं बाल काट देती हूँ अच्छा जो मैं कर सकती हूँ सही बात है क्योंकि वो लोग तो कहीं पार्लर में जा नहीं सकते हैं कोई आ, उनको एंट्री नहीं करेगा, करेगा। इसीलिए हम लोग एक दिन आगे ही उन लोग को इन्फॉर्म कर देते हैं कि, कि है। कल हम लोग आ रहे हैं आप नहा धुला के उन लोग को रख दीजिए तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कहीं चालीस है कहीं तीस है ऐसे ही एक संस्था और है मेरे मकवानपुर में जो सिर्फ बालिकाओं के लिए है जो उसको क्या बोलते हैं नैतिक शोषण जो शारीरिक शोषण के बाद में उन लोगों को घर में परिवार में जो इंट्री नहीं होता है उन लोग का भी एक संस्था है विशेष मेरी वहाँ बहुत ज़्यादा आने जाने वहाँ आती जाती हूँ उन लोगों के लिए भी मैं कभी स्कूल की ड्रेस कभी ड्रेस कभी खाने पीने का जैसे कोई त्यौहार हो गया तो त्यौहार के दिन तो हम लोग जा नहीं सकते परिवार के साथ दे भी देना पड़ता है त्यौहार के एक दिन आगे अथवा एक दिन पीछे, पीछे। जिस चीज़ का त्यौहार है स्पेशली उसी चीज़ हम वही चीज़ ले हम बच्चों के साथ में मिल बैठ के खाते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अरुणा सिंह जी चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी बातें हम लोग अरुणा सिंह जी से करेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रजिस्ट्रेशन रेडियो नाइन्टी 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर रहो कल खाना अब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली बोल जा अब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली जग की आंख का टा बन गई चाल तेरी मत वाली कौन भला उस बाग को पूछे कौन भला उस बाग को पूछे होना जिसका माली तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना चल हो जा रे जा रेपी के आप ये देश हुआ बेगाना गाना चल हो रे जा रेपी रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले भी से ही उनकी आज दुआएं ले ले किसका पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जा रे पंछी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और नेपाल से हमारे साथ अरुणा सिंह जी जुड़ी हुए हैं और वो जिस तरह से समाज सेवा करती हैं उनके साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और छोटे छोटे एनजीओस के माध्यम से जो है ये काम करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपके जो साथीगण हैं उनमें से जो जिस तरह के अभियान या फिर जिस तरह के कार्यक्रम करते हैं उसके बारे में बताएं जैसे अभी मेरी दोस्त मेरे साथ है अभी ये गीता श्रेष्ठ जी वो भी एक अभियान में ही है जैसे अभी हमने बात किया था ब्यूटिशियन होने के नाते में बाल वाल काट देती हूँ वैसे ही उन लोग का संस्था भी जैसे वहाँ जो वृद्धा आश्रम है वहाँ बहुत मेच्योर माँ लोग हैं वो नहा अच्छी तरह से नहा नहीं सकते धो नहीं सकते उन लोग के बाल संवार देती है वैसे ही उन लोग का नाखून काट देती है ऐसा ऐसा भी काम हम लोग करते हैं और आ, जो अभी नगर पालिका ने एक अभियान चलाया हुआ है जैसे कि हम लोग ये मकवानपुर को एक मानवता का शहर मतलब एकदम साफ साफ सुथरा एकदम सब चीज़ दुर्गम मतलब कोई भी खराब चीज़ इससे हम लोग इस मकवानपुर जिला से किसी भी तरह से हटा के जैसे लागू पदार्थ आजकल तो ज़्यादातर वैसे हिंसा हत्या ये सब हम लोग इसी अभियान में जुटे हुए हैं और इसी के लिए भी जैसे कि साफ़ सुथरा में भी अभी मकवानपुर में लगा लगा लगातार दो साल से जैसे नेपाल तो मेरा एक शहर हो गया और मकवानपुर तो एक ज़िला हो गया हुँ. ये डिस्ट्रिक्ट में हम लोग दो साल से अभी टॉप में साफ सफाई में भी हम लोग आ गए हैं।, हैं अच्छा अच्छा <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग नेपाल या फिर मकवान जो आपने कहा इंडिया मकवानपुर जो है जै। जैसे नेपाल के एक अलग छवि है वैसे मकवानपुर के भी जिले जिले के भी अपनी अपनी एक पहचान होती है तो आपके मकवानपुर के बारे में बताइए वहाँ कैसे परिवेश है कितने मंदिर हैं किस तरह के लोग रहते हैं कितनी उसमें देखने वाली चीज़ें कौन कौन सी है टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से देखने वाली चीज़ तो मेरे मकवानपुर में बहुत सी हैं। जी। स्पेशली मंदिर ही बहुत है वहाँ एक पशुपतिनाथ का छोटा सा मंदिर भी है अच्छा। जैसे बड़ा मंदिर तो सबका एक काठमांडू में ही है वो तो सबको मालूम ही है फाइव जी, जी, जी, जी।, जी को वैसे ही मेरे मकवानपुर में भी एक मस्त पशुपतिनाथ का मंदिर भी है आ, और उसके बाद में भुटन देवी माता बोलते हैं हम लोग उनका भी मंदिर है और एक पश्चिम में है हमारे नेपाल में मनोकामना माई वो शायद बहुत हिंदू लोगों को मालूम है क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ तो ज़्यादातर हिंदू भाई बहन को भी वहाँ मैं देखती हूँ दर्शन के लिए आते हैं जो केवल कार से जाते हैं लेकिन ये मेरे मकवानपुर में नहीं पड़ता है बहुत दूर पहाड़ में है वैसे ही मेरे जिला में भी मक, आ, माई का मंदिर भी है वो पर्यटन स्थल है ऐसे ही एक शहीद स्मारक बोलते हैं जो मेरे देश के शहीद भाई लोगों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया उन लोगों का एक पार्क है बहुत बड़ा जो शायद लगभग दस रोपनी जगह दस बीघा जमीन में ये एक पार्क स्थल घूमने वाली पर्यटन स्थल है आप लोग भी वहाँ आइए मैं स्वागत अभिषेक करती हूँ वहाँ भी मंदिर मठ मंदिर है पिकनिक स्पॉट है और वहाँ बहुत से हिंदू भाई लोग भी पिकनिक जैसे अब वो ये जनवरी फेस्ट फर्स्ट होता है ना हम लोग वहाँ जाते हैं पिकनिक मनाने तो ज़्यादातर वहाँ इंडियन लोग ही आते हैं अच्छा। है तो हिंदू और एक आ, हम लोग का यहाँ एक मामा घर भी मना है जैसे बहन की भा बहन का भाई को मामा बोल माँ की भाई को मामा, मामा बोलते, बोलते। हैं वैसे ही मामा घर एक संस्था है अच्छा उसमें अच्छा। सड़क का जो बाल बालिका है जो अनाथ है अनाथ, अच्छा, अच्छा। उन लोग का भी एक संस्था है जो एक मेरे भाई के नाम बी भी, के महर्जन जी बोल रहे हैं वो नगर पालिका के एक अधिकृत है हुँ, हुँ. वो उनके संरक्षण में चल रहा है और बहुत बहुत अच्छी तरह उन उसके लिए भी मेरे मकवानपुर के जो दानी भाई लोग हैं वो डोनेशन दिए हैं उन लोग के लिए घर बना रहे हैं अभी आ, उसमें भी हम लोग काम करते हैं उन उन बच्चों को लेके भी काम करते हैं हम लोग पढ़ाई के लिए कभी कब किताब कॉपी की जरूरत होती है अब स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए जैसे एक ही स्कूल में सब बच्चे को नहीं ले सकते हैं तो वहाँ की हाई स्कूल में जैसे प्रिंसिपल साहब को हम लोग रिक्वेस्ट करके कि एक स्कूल में कितने बच्चे तक को आप ले सकते हैं इसी तरह हम लोग उन लोग की शिक्षा दीक्षा के बारे में भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से मकवान आपका जो है मकवान के बारे में आपने बताया और वहाँ पर किस तरह का एन है और वो एन मिलके किस तरह के बच्चों को पढ़ाना या फिर लिखाना ये सारे काम आप करते रहते हैं तो चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है और जैसे कि हम लोग बात करते हैं सोशल सर्विस के बारे में जिस तरह की सोशल सर्विस हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हम सभी लोग सोसाइटी को हेल्प करने की कोशिश करते हैं और जितना भी हमारे एरिया में अपने सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं सबको समान अधिकार मिलें सबको शिक्षा मिलें ये हमारे लक्ष्य एक मुख्य लक्ष्य लेकर हम लोग चलते हैं और फिर भी कभी कभी हमारे ही कमी के कारण ये सोसाइटी में जो अस्त व्यस्तता बनी रहती है और फिर हम ही लोग उनको ज़्यादा जब हो जाता है तो फिर वापस उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से और समूह बनाकर लोगों को हेल्प करते हैं तो ज़रूरत है कि अब हमें इस तरह की चीज़ें ना हो इसके लिए एक संपूर्ण विचारधारा को बनाना पड़ेगा एक सर्वांगीण विकास के बारे में हमको सोचना पड़ेगा जहाँ पर सभी लोग समान रूप से रहें और सबको सम्मान मिले इस तरह के विचारधारा को लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा तो आइए अरुणा सिंह जी मुझे बताइए कि आप किस तरह से ब्रह्मा कुमारी से आपका जुड़ना हुआ किस कि सिलसिले में आपका ब्रह्मा कुमारी संस्थान जो अभी महिला विंग का एक बहुत ही सुंदर कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें आप आप आए आए हैं हैं हैं तो तो किस लक्ष्य को लेकर पर क्या क्या सीखना चाहते चाहते ले जाना धन्यवाद से मैं लगभग ज्यादा ज्यादा देर तो समय नहीं हुआ है लगभग महीना हुआ मेरी एक बहन दोस्त नहीं। नहीं। उनसे एक दिन अचानक ही बात हो गई वैसे तो आज से चार साल पहले से ही मैं यहाँ आने की बहुत इच्छा रखती थी उस टाइम में सिर्फ मुझे देखना था सब बोलते थे कि माउंट आबू जाना है माउंट आबू जाना तो मैं जब भी सोचती थी तो उन लोगों से पूछती थी कि क्या है ऐसा माउंट आबू में? तो वो लोग बोलते हैं अरे स्वर्ग है वहाँ तो एक बार तो जाना ही चाहिए तो चार साल लगभग चार साल से भी लगभग ज़्यादा हो गया वो मगर के मेरे भाई लोग भी यहाँ आए थे बहन लोग भी आई थी अधिकृत सब आए थे यहाँ बड़े बड़े लोग आए थे तो उस वक्त भी मुझे उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था लेकिन मेरी कुछ अपनी ही प्रॉब्लम घरेलू प्रॉब्लम के कारण मैं आ नहीं सकी नहीं। नहीं। उसके बाद भी दो तीन बार मुझे ब्रह्म कुमारी की मेरी वहाँ सुशीला बहन जी है मेरी सबसे बड़ी शायद मकवानपुर की बहन जी ब्रह्म की नहीं। नहीं। उनसे भी मैंने कितनी बार मतलब ये बोला कि बातचीत हुआ तो उन लोगों ने एक बार आइए बहन जी चलिए तो जब भी मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था तो इस वक्त क्या हुआ अचानक अब मेरे शिवजी ने बुलाया मुझे ब्रह्मकुमारी यहाँ आश्रम में मैं तो यही कहूँगी जितनी चाह हो लेकिन जब तक वो नहीं बुलाएंगे हम लोग आ नहीं पाएंगे ईश्वर की कृपा इसी से अभी पाँच महीना लगातार हो गया हम हम लोग वहाँ कभी कभी जाते थे पूछते थे कैसा है क्या है तो वहीं हमें मालूम हुआ कि हम लोग को एक हफ्ता का क्लास करना है ब्रह्म कुमारी में फिर हम लोग ने रेगुलर एक हफ्ता का क्लास किया वहाँ पर इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिली और यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि सब बोलते हैं कि दुनिया में स्वर्ग यही है लेकिन सब बोलते थे और लोग कि मरने के बाद में स्वर्ग जाते हैं लेकिन यहाँ आके हमें ये देखना था कि जिंदा ही स्वर्ग कैसे पहुँचते हैं <laughs> तो आज हम लोग चार दिन आगे से हम लोग नेपाल से यहाँ चले थे तो कल हम लोग यहाँ ब्रह्म कुमारी में हम लोग का यहाँ प्रवेश हुआ और आते ही हम लोग एकदम खुश हैं कि यहाँ बहुत कुछ हम लोग को देखने का मिला बाबा का जो हम उधर भी गए थे कल जहाँ पर वो पानी फिल्टर होता है बाबा जी का जो गौशाला भी में गए थे और गार्डन में भी गए थे सोलार प्लांट में भी गए थे और आज, आज हम लोग उधर माउंट आबू में जाने की बात हो रही और मेरे दोस्त लोग बाहर मेरा इंतज़ार भी कर रहे हैं और मैं ब्रह्म कुमारी के इस आश्रम के सभी भाई बहनों को एकदम धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोग को भी ये चीज़ देखने का सुनने का मौका मिला और अब से तो हमारा प्रण यही है कि हम यहीं इसी में लींद हो, होते रहे अपना <laughs> अपना व्यवहार अपना जीवन तो चलाना ही है लेकिन अब से तो हम लोग ने प्रण किया है कि दिन में एक घंटा तो हम लोग जाएंगे जाएंगे और कुछ नहीं तो क्लास तो लेना ही लेना है अब नेपाल जाने के बाद में ये संकल्प किया आपने चलिए अरुणा जी, जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका जुड़ना हुआ ब्रह्म संस्थान से और काफी समय से आपका दिल तो था लेकिन ईश्वर की चाह और समय का जो सीमा है वो हर चीज को जो है समय पर ही हर चीज़ होता है लेकिन हम चाय कितना भी प्रयास कर लेकिन समय पर हर चीज होना ही होना है तो आपका शुरुआत से ही विचार था और वो विचार आपका पूरा हो रहा है साकार रूप आपने उसका अनुभव किया है तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग आ, आ, संगीत हमारे जीवन में काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम जब भी चाहे तो कुछ ना कुछ फिल्में देखते हैं या फिर संगीत सुनते हैं तो आपका कैसा है कौन कौन से आपने गीत सुने हैं कोई हिंदी फिल्मों के बारे में आपने जानकारी है आपके पास तो कोई एक गीत जो आपको बहुत पसंद आता है उसके बारे में बताइए शुक्रिया बहुत अच्छी बात कही संगीत के बिना तो जीवन एकदम खाली ही है संगीत अपने अपनी तरह की होती है भजन होती है कोई मीठी सॉन्ग होती है वैसे एक छोटी सी बात कह दूँ मेरे सिरमान भी गायक है नेपाल के जी। वो भी गाना गाते हैं और मेरा बेटा भी म्यूजिशियन है वो नहीं नहीं। भी अपना स्टूडियो चलाता है, क्या बात है? और गा हिंदी फिल्म तो मेरी विशेष कमजोरी ये कहिए है, है तो नेपाली लेकिन छोटी <laughs> से भी हम लोग छोटे से थे तभी से हम लोग का फिल्म में बहुत ही मतलब इंटरेस्ट था और हम लोग भजन भी वहाँ मंदिर मस्जिद जहाँ भी जाते हैं हम लोग भजन थोड़ा बहुत गाते हैं और भजन के बारे में बोलते हैं तो अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है थोड़ा नर्वस हो रही हूँ गाने में मेरा मेरी बहुत ही रुचि है और म्यूजिक के बिना तो जीवन ही अधूरी है किन के गाने बहुत पसंद आते हैं किशोर लता मुकेश मुझे लता आशा भोसले जी के गाने बहुत अच्छे लगते थे अभी तो जो भजन में वो अनुप जी है जगजीत सिंह जी है उन लोगों का भजन भी हम लोग बहुत सुनते हैं लेकिन समय जब मिलता है तब अभी तो यहाँ जब से ब्रह्म कुमारी में आए हैं अभी तो सिर्फ भजन ही सुन रहे हैं। भजन सुन में जो आनंद है अभी हम लोग इसमें डूबे हुए हैं अभी <laughs> अभी हम लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान हो रहा है कि जी, क्या जी. है जीवन अभी तक जो था अभी मालूम हुआ कि हम लोग तो एक कलाकार हैं ये तो एक नाटक कंपनी है अभी सब मालूम हो रहा है धीरे धीरे जी जी जी अरुणा सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से संगीत के साथ आपका जीवन जुड़ा हुआ है आपका लड़का भी म्यूजिशियन है कंपोजर है और बचपन से ही आप संगीत और फिल्मों में काफ़ी रुचि रखते थे और अभी जो वर्तमान समय में काफ़ी भजन सा सुन रहे हैं और उस भजन का जो सच्चा आनंद है वो अभी आपको फील कर रहे हैं आप तो उस आनंद में आप डूबे रहें और आनंद को उठाते जाए और दूसरों को भी बांटते जाए तो चलिए दोस्तों हमारे साथ अरुणा सिंह जी जुड़ी हमारे साथ बहुत सी अच्छी बातें उन्होंने की उनकी लाइफ के बारे में और मक्कनपुर जो है नेपाल में उस जगह से बिलोंग करती हैं और वहाँ का परिवेश के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई और किस तरह से सामाजिक सेवा करती हैं वो भी बातें उन्होंने बताई तो चलिए हमारे शो में इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया भाई साहब जो आ, ब्रह्म कुमारी इस रेडियो संस्था ने जो मुझे दो शब्द अपना बोलने के लिए दिए मैं आपके आभारी हूँ ओम शांति ओम शांति नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मतबान नाइनटी पॉइंट फोर रहो एम सुनते रहो मस्कर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 रोते दे बस यू ही तुम गुनगुनाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना